समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और समय की मांग इस कार्यक्रम में हम विशेष खास करके पर्यावरण से जुड़ी कुछ बातें और आपदा प्रबंधन में किस तरह की बातें होती हैं वो सारी बातें आज के इस शो में हम लोग खास सुनने वाले हैं और आज के इस समय की मांग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे साथ जयराज बिहारी जी जो पूर्व वैज्ञानिक हैं तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश भाई आपने ये हमको अवसर प्रदान किया कि मैं आपके सम्मुख कुछ अपने विषय से बातें और अनुभव से बातें करूं मैं भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर का क्रम है उससे सेवानिवृत्त हुआ और वहाँ रहते हुए विज्ञान से जुड़े हुए विषयों पर भी कार्य हुआ साथ साथ आपदा प्रबंधन की जब बात आई तो मुझे याद आया कि हम लोग भोपाल गैस की जो आपदा हुई थी उसमें वहाँ गए थे लेकिन उसके पहले आइए ये बात करें कि आपदा है क्या आपदा तो दरअसल वो घटना या दुर्घटना है जो मनुष्य के सामुदायिक स्तर पर जनजीवन को ठप कर दे, चाहे उसमें मानवीय क्षति हो चाहे उसमें बिजली पानी खाना पानी सड़क व्यवस्था या संचार व्यवस्था का क्षतिग्रस्त हो जाना हो तो इन आपदाओं को अगर हम देखें तो मुख्यतया तीन चार श्रेणियों में रखी जा सकती हैं ये सबसे पहले तो प्राकृतिक कह लीजिए या पर्यावरणीय कह लीजिए जैसे आपका भूस्खलन हुआ सुनामी आपने देखी आपने यहाँ भूकंप देखे आपने जापान में आए दिन भूकंप आते हैं तो उस दृष्टि से अगर आप देखिए तो हमें प्रबंधन तो बाद की बात है पहचान पहले कर चाहिए कि हमारी आवश्यकताएँ है, क्या हैं आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम उद्योग ले लीजिए उद्योग में अक्सर असावधानियाँ होती हैं जिसके कारण हमें आपदाओं का सामना करना पड़ जाता है भोपाल गैस की जो त्रासदी हुई थी उसमें हम लोग वहाँ पे थे बाद में मतलब जो राहत कार्य हुआ हमारी भी टीम गई थी संस्थान की ओर से उसमें मैं भी एक टीम लीडर था ऐसा लगता है कि जब ये घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले जो होता है वो मनुष्य का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो जाता है मानसिक रूप से आदमी क्षतिग्रस्त हो जाता है मेरे सामने ऐसे लोग बैठे थे जो देखने से लगता था कितने हट्टे कट्टे हैं उठ के हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं लेकिन हकीक़त ये है कि जो त्रासदी से झेल के निकलता है उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना मानसिक और शारीरिक स्तर पर दोनों पर करना पड़ता है अब जो व्यवस्था हमारे यहाँ है उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले तो यही सोच लेना चाहिए कि हम ऐसी दुर्घटनाओं को होने ही न दें लेकिन अब ये प्रकृति है इसके नियम को तो कोई बदल नहीं सकता घटनाएं होंगी दुर्घटनाएं होंगी ही उसके लिए हमको तैयारियां रखना ज़रूरी है साधन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मनुष्य और मानवीय जीवन के परिप्रेक्ष्य में हुई जान माल की हानि को कम कर लेना ही आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और इस आपदा प्रबंधन में सबसे पहली ज़रूरत यह है कि पहचान कर ली जाए कि क्या हमारी तात्कालिक आवश्यकता है और क्या हमारी दीर्घकालीन आवश्यकता है तो इसके लिए कुछ एक वर्ग होता है जो आकलन कर ले कि हमें तत्काल क्या आवश्यक है और उसके बाद एक सुनियोजित ढंग से विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो हमारे लोग उस कार्य में जुड़ते हैं उनके अंदर एक सबसे बड़ी आवश्यकता है संयोजन की और संयोजन के बिना हमारा ये कार्य संभव नहीं हो पाता हमारे यहाँ सबसे पहले रिलीफ टीम जो जाती हैं वो उनकी प्रायरिटी होती है उनकी वरीयता होती है कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग होता है जिसमें बूढ़े आते हैं बच्चे आते हैं विकलांग आते हैं उनको उस स्थान से सुरक्षित रूप से सबसे पहले हटा देना साथ ही साथ उनको बिजली पानी या भोजन व्यवस्था कर देना जिससे उनका जनजीवन सामान्य नहीं हो सकता लेकिन वो ऐसा हो जाए कि वो उसको बर्दाश्त कर सकें उसके बाद जो कुछ हमारी क्षति हुई है बिल्डिंग की हो चाहे पानी भर जाने से हो चाहे स्वास्थ्य से संबंधित संक्रमण रोग की हो उनके लिए डॉक्टरों की टीम जाना या दवाओं का पहुँचना इन सब की बड़ी आवश्यकता होती है जिसके लिए बड़ा सुनियोजन आवश्यक होता है विभिन्न एजेंसियों के अंतर्गत एक संयोजन की आवश्यकता होती है और इसी तरीके से जब हम और आगे देखें तो बीमार लोगों को पहले अलग कर देना जिससे संक्रमण और ना बढ़े रिलीफ वर्क कुछ तत्काल जब हो गया तो दीर्घकालीन प्रभाव इसके बड़े होते हैं आपने जाना होगा कि भोपाल गैस त्रास से अभी तक लोग उबर नहीं पाए हैं उनके कागज़ उनको राहत मिलना उनको बाढ़ में अगर फंस गए हैं जो लोग उनको ये भी समझाना ज़रूरी है कि वो अपने कागज़ फसल बीमा ऐसे जरूरी कागजात को भी अपने साथ पॉलीथीन में या किसी तरीके से ऐसा लेके निकलें जिसका वो बाग बाद में उपयोग कर सकें और उनको सरकारी सहायता मिल सके हमारे प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना इतनी अच्छी चल रही है या चलेगी कह लीजिए तो उस सब के लिए आवश्यक यह है कि जानकारी भी लोगों में बढ़े अब जानकारी की जहाँ तक बात आती है तो उसमें जिसको कहते हैं एक रिस्क कम्युनिकेशन जोखिम का किस तरीके से कितना संचार किया जाए जनसामान्य में ये बड़ा आवश्यक है ऐसा समाचार नहीं प्रसारित होना चाहिए जिससे लोगों में हडकंप हड़कम्प जाए। ऐसा समाचार देना चाहिए जिससे हम लोग उसको सुनियोजित ढंग से राहत भी दे सकें और लोगों को इस बात की जानकारी दें कि भाई देखो ऐसा पूर्वानुमान है और ये ये तैयारियाँ करके आप लोग रखिए जिससे हम आपकी मदद कर सकें और आप उससे न्यूनतम उनका प्रभाव पड़े प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा ऐसा तो नहीं है कि कोई आपता आई है तो बिना उसका प्रभाव पड़े कोई निकल जाएगा दूसरी जगह भी पड़ेगा और उसमें जन सहयोग आप सुनामी अगर याद कर लीजिए तो नागापट्टिनम एक जगह है उस समय टीवी में हमने देखा था दूर गाँव से मुसलमानों के घर से खाना बनने के कैंप लग गए थे हिंदुओं के क्षेत्र में मुझे टी में देखा हुआ याद है इसी प्रकार से बहुत सारे सामुदायिक मिलन के भी ये अवसर हो जाते हैं जब लोग एक दूसरे को जो नहीं पसंद करते वो भी मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये घटनाएं हमें बड़ा एक तरीके से लेसन देती हैं कि हमको एक प्रकृति से लड़ने के लिए उद्योग से लड़ने के लिए उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए मानसिक रूप से पहले तैयार होना चाहिए फिर तो उसके साथ साथ हमारा जो भी हमारे यहाँ अब तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण है आपदा प्रबंधन का बहुत से संस्थान ऐसे बन गए हैं जहाँ पर इनकी शिक्षा दी जा रही है पिस टाटा का एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से नेपाल गए हैं बच्चे हमें मुझे मालूम है तो मुख्य बात यह है कि जो डैमेज हो रहा है किसान क्या करता है अगर खेत में खलिहान में आग लगी है तो वो पहले सुरक्षित अनाज को बाहर निकाल लेता है जो जल रहा है जल गया है उसको तो हम नहीं रोक सकते उसी प्रकार से जो लोग सुरक्षित हैं जो घबराहट में हैं जो जानवाल नुकसान नहीं हुआ है उसको सुरक्षित कर लेना तथा दीर्घकालीन प्रबंधन ऐसा करना कि जिससे हमारा जो समुदाय है वो अपनी जगह पर फिर से वापस आ सके सामान्य जनजीवन बिता सके यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए जयराज बिहारी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ऐसे वैज्ञानिक होने के नाते आपको जो है सारी चीज़ें बहुत ही सुचारू रूप से करने की एक आदत होती है वैज्ञानिकों को और आपके बोलने पर भी वो सारी बातें ऐसी लगती हैं कि कितना अच्छा अगर इस तरह से जिस तरह से उसी तरह से अगर किया जाए और उसी तरह से अगर समूह जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ बहुत समय तक आपत्तकालीन रहेगी तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कुछ और बातें हम जी से सुनेंगे लेकिन उसके बीच अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से जुड़ते हैं कि किस तरह से आपदा प्रबंधन में और क्या बातें हो सकती हैं। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग समय की मांग इस कार्यक्रम में विशेष बातें आज सुन रहे हैं जयराज बिहारी जी से जो पूर्व वैज्ञानिक हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने भोपाल में जो एक गैस कंड हुआ था उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया जहां पर उनकी टीम पूरी गई थी और वो वहाँ पर एज ए लीडर काम कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिला और किस तरह से मैनेज करनी चाहिए वो सारी बातें भी उनके बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने उस समय उस टीम को और वहाँ की सिचुएशन को मैनेज किया है तो आइए आगे बढ़ते हैं कि एक जनसाधारण व्यक्ति जब जैसे कि उनके बातों में ये भी जिक्र आया है कि टीवी के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से पता तो सभी को पड़ जाता है लेकिन फिर हमें क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट एक रोल होता है कि हमें आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो। इसके लिए किस तरह का प्रिकॉशन करना चाहिए या सावधानियाँ भरतनी चाहिए उसके बारे में बताएं देखिए सावधानियाँ का जहाँ तक प्रश्न है जब ऐसी दुर्घटना होती है तो कुछ जानकारियाँ बड़ा काम आती हैं जैसे इस प्रकार की गैस का लीकेज जब होता है किसी इंडस्ट्री में क्लोरीन ले लिए क्लोरीन का जहाँ भी प्रयोग होता है उसका क्षेत्र एक अलग होता है वहाँ वो रखी रहती है उसके बाहर अगर कहीं से उस गैस का लीकेज हुआ है तो ऐसा क्लोज्ड एक पानी का झरना बनाया जाता है जिससे वो बाहर ना निकल सके व्यक्तिगत रूप से बचाव के साधन संसाधन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका प्रयोग करके जो आदमी वहाँ जाए तो उसको वो नुकसान नहीं होगा अक्सर उद्योग में ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें सावधानी की आई रहती हैं रखी रहती हैं उनका रिहर्सल कभी कभी होता है जब अवसर पड़ता है तो उनका उपयोग करने वाला बटन खोलता रहता है कभी कभी नहीं खोल पाता कभी खुलता है तो इनका एक तरीके से रिहर्सल होता रहना चाहिए समय समय पर आप आग ले लीजिए हमारे समाज में आगन की दुर्घटना से कितना अनाज जल जाता है कितनी बाजारें जल जाती हैं लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हम जंगल जल जाते, जाते।, जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो खैर आप रोज़ ही सुनते होंगे हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ हो चुका है कि कितने जंगल जल जाते हैं तो उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शहरों में जहाँ आग लग जाती है वहाँ पर आग बुझाने वाली गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती लोग उनके जो चु चिन्ह बने होते हैं उनको मिटा देते हैं ये जानकारी जनसामान्य को देना बहुत ज़रूरी है कि ये आपदा प्रबंधन की जितनी भी संस्थाएं गैर सरकारी संस्थाएं सरकारी संस्थाएं हैं उनको सहयोग देना जन समुदाय का कार्य है और ऐसी घटनाओं में क्या क्या उन्हें करना चाहिए उदाहरण के लिए जैसे गैस का आपने बत... सुना भोपाल गैस में अगर एक गीले कपड़े से मुँह को ढाँक लिया जाता तो बहुत सारे लोगों को उतना असर हो सकता है ना होता इसी तरीके से अगर आप कहीं किसी उद्योग के केंद्र में होता क्या है कोई भी जोखिम भरा पदार्थ अगर कहीं बन रहा है तो वहां के लिए नुकसानदेह होगा लीक होगा तो नुकसानदेह होगा उसको यदि आप कहीं ले जाएंगे तो रास्ते में वो टूट फूट के गिर सकता है वहां गांव सड़क शहर में उसका वो हो सकता है तो ऐसे पदार्थों के लिए जितनी भी आवश्यक उपचार हेतु सामग्री है वो आदमी को साथ लेके चलना चाहिए उसको वहाँ स्थान पर रखना चाहिए और उद्योग के संस्थानों में उनका समय समय पर ऐसा प्रयोग होता रहना चाहिए रिहर्सल के तौर पे कि जिससे वो जब समय पड़े तो उसका प्रयोग कर सकें इसी तरीके से आपने अक्सर टीवी में सुना ही होगा कि भूकंप आने का पूर्वानुमान भी कभी कभी हो जाता है आप क्या करिए क्या ना करिए ये विस्तार से टी में बताया भी जाता है कभी कभी लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते और ऐसा कहा गया कि भाई आप बिल्डिंग के बाहर आ जाए इधर बीच तो कई घटनाएं हूँ तो लोग ज़्यादा मतलब अभ्यस्त हो गए हैं बाहर निकल के अल्लाह मचाने के लेकिन पहले ऐसा नहीं था लोग जानते थे हम भूकंप आने वाला है लेकिन हम क्या करें क्या ना करें इसके प्रति उनको इतना ज्ञान नहीं होता था कि आप कहीं मैच नीचे छिप जाइए या अगर किसी बच्चे को लेने जाना है तो रुक जाइए जब वहाँ पर स्थिति संभल जाए तब जाइए भीड़ ना लगाइए भूख मतलब जिसको कहा कि स्थिति को किसी प्रकार से तनावपूर्ण तो है ही घबराहट वाली नहीं बना देना चाहिए मेरा निवेदन बस यही है और जो कुछ प्रबंधन के हमारे साधन संसाधन हैं उनका समय समय पर एक रिहर्सल करते रहना चाहिए जिससे कि हम जब ऐसी आपदा आए तो उसके लिए अभ्यस्त बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो समय की मांग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उसमें खास करके हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे में जैसे कि कोई भी घटना होती है तो आ, दूसरे लोग ज़रूर जागरूक रहते हैं लेकिन घटना स्थल में जो लोग हैं उनकी जो अवस्था होती है उससे भी हमें वाक, वाकिफ होना चाहिए और उन्हें जैसे कि Uh, किस तरह से जल्दी से जल्दी हम लोग राहत पहुंचा सके उसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए तो यही है एक साधन कि आपको उसका समयानुसार सूचना वहां पहुंचनी चाहिए जहां उसके प्रबंधन के साधन हैं वहां से चाहे गाड़ियां जाएं चाहे दवाएं जाएं चाहे लोगों को टीम डॉक्टरों की जाए विकलांगों को बूढ़ों को बीमारों को बच्चों को अस्पताल के मरीजों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल के लाएँ उनका मानसिक संतुलन बनाएँ और उनका उपचार करें एक चीज़ तो ये हुई उसके आगे आपने दीर्घकालीन स्तर पर लोगों का स्वास्थ्य जांच होना चाहिए इसी के लिए हम लोग भोपाल गए भी थे और हम लोगों ने भी बहुत रिसर्च की बहुत लोगों ने बहुत इस पे काम किया आज तक वहाँ के लोग परेशान हैं कि हमारा तो दस बार लोग आके खून ले गए हमारे ऊपर कुछ नहीं असर हुआ और ये हकीकत है कि इतनी सारी शोध की संस्थाएँ जाती हैं सब करती हैं लेकिन होना हमारा उद्देश्य ये चाहिए सरकारी गैर सरकारी संसधा संसाधनों के उपयोग के द्वारा एक नियोजित ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर तत्कालिक लाभ भी पहुंचाए बजाय इसके कि हम केवल उनका रिसर्च ही करते रहें तो इसके लिए आवश्यक है कि सरकारी संस्थाएँ गैर सरकारी संस्थाएँ मिलकर उन लोगों को जो प्रभावित हैं पहले उनका मानसिक संशोधन फिर उनकी क्षति जो हुई है उसका आकलन का भी एक व्यवस्था ऐसी हो जो उनको कंपनसेशन समय अनुसार मिले उसको लगे तो कि हमारी किसी ने केयर की तो उसको ज़्यादा आराम मिलेगा ज़्यादा संतुलन होगा और वह उन घटनाओं के प्रति भी जागरूक रहेगा और आगे उसकी उसके माध्यम से दूसरों की भी मदद होगी ऐसी घटनाएँ अगर होती हैं तो जो तो आप कह रहे थे कि भोपाल में गैस कन के अभी तक रिसर्च चल रहा है तो किस बात का रिसर्च चल रहा है किस बात का वैज्ञानिक शोध कर रहा है देखिए जब ऐसी कोई केमिकल से चाहे चरनोबिल में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था तो शोध का तो कोई सीमा है नहीं शोध में आपके शरीर में क्षतिग्रस्त कहाँ कहाँ शारीरिक अंग हुए हैं कहाँ कहाँ नर्वस का डैमेज हुआ है ये तो आपके व्यक्तिगत स्तर पर हुआ उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी जेनेटिक डिसडर भी हो सकते हैं ऐसे कि जो आप नहीं तो आपके बच्चे के ऊपर उसका असर डाल सकता है या महिलाएं हैं जो उस समय प्रभावित हुई हैं तो उनके शोध के अनुसार कभी कभी ऐसा पता लगता है कि इस कारण से ये ऐसा हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है ये बिल्कुल विषय से अलग है लेकिन एक पेस्टिसाइड की दुर्घटना वहाँ केरला में हुई थी जिसके कारण ही एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट ने उसको बंद कर दिया था क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि उससे कुछ अनुवांशिक प्रभाव पड़ रहे हैं पर या पड़ सकते हैं तो शोध का कार्य तो आगे के भविष्य को सोचना और वर्तमान के निराकरण का ही है पैसा लगता है मनुष्य का एर, मतलब एनर्जी टाइम लगता है और परिणाम तुरंत नहीं मिलते बाद में उनका मिलता ही है कुछ ना कुछ लाभ होता ही है शोध संस्थान जितने भी हैं कार्य कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमको तुरंत कुछ दे देंगे लेकिन उसका हमको दूरगामी लाभ होगा और ये आवश्यक है कि ऐसे शोध निरंतर किए जाएँ चलते और इस तरह से आपने कहा कि लोग कभी कभी बहुत बार वो खून ले जाते हैं जांच के लिए और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता जो ऐसे मानसिक जिनका लोगों का विचारधारा बन गया है उनको कैसे हम लोग बताएंगे <laughs> उनको भी यही बता सकते हैं कि वो खून देने में पहले तो इतराज ना करें और समझे बूझे लोगों को ही खून भी दें या पेशाब या जो भी जांच करा सकते हैं करें भाई उससे लाभ होता है कई बार हम लोगों ने भी देखा कि वहाँ भोपाल में बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके के किसी के खाल पे चकते पड़ गए थे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो ये तो पता लगता ही है कि किसको क्या दुष्प्रभाव अलग अलग महिला को क्या हुआ पुरुष को क्या हुआ बच्चों को क्या हुआ या किसी बीमार के ऊपर उसका असर दूसरा हो सकता है तो इस तरीके से अलग अलग लोगों को हम लोगों ने देखा तो ये पता लगा कि ऐसा नहीं कि सबके ऊपर एक ही जैसा प्रभाव हो तो उस प्रभाव को देखते हुए उसका उपचार एक उचित फिजिशियन या डॉक्टर के माध्यम से उसको दृष्टिगत रखते हुए भी कि भाई ये पुरुष है ये महिला है ये वृद्ध है ये बच्चा है ऐसे उपचार दवा भैरू जो भी देना है ये किए जाएँ कि तो जिससे उसको लाभ भी हो और उसको संतुष्टि भी हो एक बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके बाद जो रिसर्च होता है उसके लिए हम कभी कभी आनाकानी भी कर देते हैं कि क्या ज़रूरत है एक बार तो हो गया ना फिर फिर आते हैं तो ये जो मानसिकता हमारी बनी रहती है उसको थोड़ा कम कर दें और हो सकता है कि जैसे अभी जयराज सर जी बता रहे हैं कि ये जो शोध कार्य है ये इसके रिज़ल्ट बहुत समय के बाद आते हैं लेकिन ये बाकी लोगों के लिए बहुत बेनिफिट देता है यानी एक परमानेंट इलाज हो जाता है अगर मालूम पड़ जाता है कि इससे ये नुकसान होने वाला है तो उससे हम दूर हो सकते हैं और जहाँ तक हो सके उतना हमें सहयोग ज़रूर देना चाहिए हाँ कुछ ऐसे लगता है कि इससे क्या होगा लेकिन उस समय हमें वो तुरंत कोई भी चीज़ का इंस्टेंट रिज़ल्ट तो नहीं है या उतने समय में तुरंत नहीं मालूम पड़ता तो ज़रूरी है कि हमें समय भी देना चाहिए और जिस तरह के शोधकर्ता आएँगे उन्हें जो चाहिए जरूर दें ताकि हमें आने वाली पीढ़ी को बचा सके बहुत ही परमानेंट काम कर सके और इसमें हमारा योगदान इनडायरेक्टली हो जाएगा आप प्रभावित हो गए लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपकी संतानें प्रभावित हों इसलिए सहयोग हो आवश्यक है बहुत ही अच्छी बातें जो हैं हमारे इस बातचीत में उभर कर आने वाली हैं और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे किस तरह से और बातें हो सकती हैं और कौन कौन से अलग अलग घटनाओं पर किस तरह की जो सावधानियां हैं वो हमें लेना चाहिए वो थोड़ी सी बातें हम आगे करते हैं अभी लेते हैं एक और ब्रेक एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबान नाइन्टी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुझे रात रहो साफिर है आता है जाता है आते जाते रसते में क्या साथ ला safe नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ जयराज बिहारी जो पूर्व वैज्ञानिक हैं उनसे हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में और बातें तो बहुत सारी हम लोग कभी कभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग देखते भी हैं सुनते भी हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल जीवन में उस घटना के स्थल में हम जब रहते हैं तो हमारी भी स्थिति डगमग हो जाती है हम भी उस सराउंडिंग के प्रभाव में आ जाते हैं और हम भी सब जानकारी होते हुए भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं उस समय कोई तीसरा व्यक्ति हमें कुछ सहयोग दे तो हमारा जीवन में वो बदलाव आ सकता है क्योंकि तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके बारे में हम आज विचार करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जैसे कि अभी हाल ही में चेन्नई की बात हम लोग ले लें वहाँ पर सुनामी की बात और वहाँ कंटिन्यू दो तीन दिन के बाद रुक रुक कर फिर आने लगी तो उसके बारे में आपका क्या विषय है देखिए ये जो घटनाएं हो रही हैं प्राकृतिक विशेषकर चाहे उत्तराखंड का भूस्खलन हो चाहे चेन्नई में सुनामी के आबाद बार बार आ जाना हो ये बहुत सारी समस्याएं ऐसा सोचा जाता है और शायद है भी कि मानव जनित ही हैं हम सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं भूस्खलन तो कर ही रहे हैं साथ साथ जल दोहन प्रकृति का जो दोहन हम कर रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने आर्थिक लाभ के लिए हम अपनी सुविधाओं के लिए हम अपने जनजीवन को अधिक से अधिक आधुनिक बनाने के लिए जो इतना उद्योग का तो माध्यम है ही संचार साधन संसाधन का माध्यम तो है ही हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए लेकिन इसके साथ साथ प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं ऐसा मेरा मानना है जिस कारण ये घटनाएं या कुछ क्षेत्र जैसे दुर्घटना बाहुल्य होते हैं उसी प्रकार कुछ क्षेत्र अब आपदा बाहुल्य होते चले जा रहे हैं तो ऐसा ही कुछ चिन्हई के साथ भी मुझे लगता है कि वहां पर जो हमारी तो ये प्रश्न जो आपने पूछा कि क्या करना चाहिए हम लोगों को तो उस सबसे पहले तो यही है कि हमें प्रकृति को समझना और प्रकृति के साथ रहना सीखना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने आर्थिक स्वार्थ और इन सब को छोड़कर अपने जनजीवन को भी ऐसा बनाना चाहिए कि जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए उद्योग के बिना हम जीवित नहीं रह सकते आज हम अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करें तो पूरे समाज को भोजन देना भी हमारे लिए बड़ी कठिनाई का कार्य हो जाएगा कहने के लिए तो ठीक है कि अगर हम जब पेस्टिसाइड या जैव कीटनाशक यूज़ करें तो उससे बहुत अच्छी बात है अगर वो हो जाए तो करना ही चाहिए लेकिन ऐसा भी है कि अगर हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे भी हो जाएंगे और अब पूरे समुदाय पूरे जनजीवन को हमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो हमारे लिए बड़े बड़े भवन का निर्माण करना तो आवश्यक है ही लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हम प्रकृति को अपने कोस्टल एरिया को अपने नदी के किनारों को इतना क्षतिग्रस्त ना कर लें कि जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बार बार बन जाए या जहाँ से हमको बाढ़ के लिए प्रबंधन नहीं है गरीब लोग वहाँ बस जाते हैं फिर जब उनको बाढ़ की स्थिति आती है तो हटाने की जिम्मेदारी भी बन जाती है और अगर वो जनजीवन हमें नहीं सुरक्षित लगता तो हम फिर उनको ले कर कहाँ ये दूसरी समस्या हो जाती है तो इस तरीके से जो हम प्रकृति का एक तरीके से संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं वो बहुत आवश्यक है हमारे यहाँ उद्योगों में भी इलाम देखिए सामान सस्ता बेचने की होड़ लग जाती है और उस सस्ते को आप कहाँ से सस्ता करते हैं ये भी सोचिए आप गरीब मजदूर के स्वास्थ्य से खेलते हैं आप क्षमा करिएगा आप जो निस्तारण करते हैं कभी कभी उसको ऐसा फेंक देते हैं नदी के अंदर कि जैसे नदी हमारी कुछ है ही नहीं नदी ही हमारा जीवन है जल ही हमारा जीवन है हम कहते तो ज़रूर हैं लेकिन अगर आपको हम राजस्थान में बैठे हैं आपको अगर बताएं तो आपको तो शायद कष्ट नहीं होगा कि यहीं कहीं ये पास में कोई बिछड़ी गांव है जहाँ पे टाई एंड डाई का प्रयोग बहुत उद्योग बहुत मतलब फलता फूलता है वहाँ रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है और वो ऐसा निस्तारित किया जाता है कि वो अब जाकर जो भूजल है उसको रंगीन कर रहा है तो अब आप ये बताइए कि इस लाभ को हम लाभ कहेंगे या अपनी ही हानि कहेंगे हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपना आज का लाभ तो कर ले रहे हैं कल बच्चों के लिए हम क्या दे रहे हैं उनको हमें अपने उद्योगों को पूर्णतया सुरक्षित रखने के लिए उसमें व्यय करना पड़ेगा आप अपनी कास्टिंग चाहे जैसे करिए लेकिन पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाइए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो सुरक्षा साधन संसाधन लगाने हैं उन्हें लगाइए लगाते हैं लोग हम ये भी नहीं कहते कि नहीं लगाते होंगे लेकिन कभी कभी उनमें कमियाँ मिलती हैं उनको खुद भी मिलती हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन उसको देखते हुए प्रभावित प्रभावी नहीं हो पाते हैं कभी कभी लोग अक्सर आपको छोटी मोटी उद्योगों से ऐसे गैस लीकेज के अखबार में रिपोर्ट आ मिल सकती है और कभी कभी ये भी हो सकता है कि साहब फलाना एरिया में पेस्टिसाइड की वजह से ऐसा होता है तो पेस्टिसाइड का सही उपयोग सिखाना हमें किसान को ज़रूरी है किसान बेचारा क्या करता है वो तो मतलब ये जानता है कि हमारी फसल अच्छी हो और अच्छे होने के बाद हम इसका बाज़ार में मूल्य पाएं और अगर उसको सही प्रयोग नहीं किया उसने तो फसल तो हो सकता है अच्छी हो या ना हो लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान ज़रूर कर लेता है तो हमारा एज़ कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक के रूप में उद्योगपति के रूप में ये बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण को इस तरीके से क्षतिग्रस्त कर रहे हैं जो हमारे बच्चे उसका भुगतान भरे हम तो आज जीवन जी के बड़े मॉडर्न और टेक्नोलॉजी लाइफ लेके चले जाएंगे कि हाँ साहब हमको तो सब कुछ मिल गया दूसरी दृष्टि से अगर आप देखिए तो हमारी दिनचर्या कैसी हो गई है हम आज हमारी दिनचर्या बिल्कुल भागम भाव तनाव की स्थिति है और शायद वही कारण है कि ये हमारे ब्रह्मा कुमारी का जो ओम शांति का वचन है ये जन जन में इस तरह से शांति प्रदान कर रहा है कि उनको मानसिक रूप से बिखरे रोक जा रहे हैं और ऐसी संस्थाओं की मतलब भरमार होती जा रही है बाढ़ आती जा रही है सभी अच्छी हैं सभी ठीक हैं सब, है, सब मानसिक शांति देती हैं लेकिन उस मानसिक शांति को यहाँ से ले जाकर अपने जनजीवन में उसका प्रयोग भी तो ऐसा करिए कि खाली अपनी जेब ही न भरिए अपना ही स्वास्थ्य न रखिए अपने ही आराम और सुविधा का साधन न रखिए प्रकृति को ऐसा रहने दीजिए जो आप भी शांत तो रहें आपकी प्रकृति भी शांत रहे और शांति के साथ साथ आपके परिवार में आपके बच्चों को उसका लाभ मिले और उनको ये ना लगे कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया जो हमें ऐसा भुगतना पड़ रहा है पानी की बात आपने कही जहाँ पे बाढ़ आती है हर साल आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जाइए गोरखपुर का एक एरिया है जहाँ इंसेफ्लाइटिस एन, होती ही है तो उसके हम तो ये कहते हैं कि प्रकृति का प्रबंधन अपनी जगह पर है प्रकृति की क्षति अपनी जगह पर है उसका प्रबंधन हमें ऐसा रखना चाहिए कि भाई ये ऐसा आने वाला है तो इसका हमें ऐसा उपचार रहना चाहिए और समयानुसार उपचार के लिए अपने साधन संसाधन का सुनियोजित प्रयोग होना चाहिए जिससे ये घटनाएँ कम से कम हों और हों तो उनका हम अधिक से अधिक प्रबंधन कर सकें पानी की दूसरी बात अगर आप लीजिए तो कुछ हमारे विकास में भी कही कहीं ना कहीं चूक हो जाती है ये जो हैंड पंप लगे हैं जो ज़मीन से नीचे बहुत पानी निकालते हैं इनके जल दोहन से प्रकृति में नीचे जियोलॉजिकल प्लेट से आर्सेनिक निकलने लगा है वो आर्सेनिक पश्चिम बंगाल में ख़ासतौर से उसका दुष्प्रभाव बहुत हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ बांग्लादेश में हुआ अब जब जल सुरक्षित दिखाई दे रहा है बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई दे रहा है तो हम तो यही समझेंगे कि ये जल शुद्ध है और उसमें सत्त सात साल और अठारह साल और दस साल के बाद ये पता लग रहा है कि उसमें आर्सेनिक है और उस आर्सेनिक के जब हमारे सामने डिजीज़ दिखाई देने लगे तब ये समझ में आया वैज्ञानिकों ने ही फिर बताया मैं आपको यही कहना चाहूँगा जो आप पूछ रहे थे कि शोध का लाभ क्या होता है तो दस साल के बाद तो ये पता लगा कि ये जो रोग फैल रहे हैं त्वचा के कैंसर के या दूसरे प्रकार के आर्सेनिक जनित उनका वैज्ञानिकों ने ही तो पहचान करवाई और किसी भी समस्या का जब पहचान होता है तभी उसका निवारण होता है तो इस प्रकार जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं अपने जनजीवन के आराम तलब होने के बनाने के लिए उससे थोड़ा सा हमको बचना पड़ेगा और आपदा तो देखिए आपदा प्रकृति जनित भी आएगी आपदा तब भी आएगी जब आप 22 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे और सब जगह बिल्डिंगे बनेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं ऊँचाई का नुकसान भी नीचे गिरेगा ऊँचा जितना ऊंचे जाएंगे उतना ही नीचे भी तो गिरेंगे हम लेकिन ये घटनाएँ कम से कम हो ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए हमें अपना जनजीवन अपना स्वास्थ्य अपनी शांति ऐसी बनाए रखनी चाहिए कि केवल अपना लाभ ही न देखें प्रकृति का संरक्षण भी करें आप जाइए शहरों में बड़े बड़े शहरों में मिट्टी आपको देखने को नहीं मिलती सड़क फुटपाथ सब सीमेंट हो चुके हैं ज़मीन को भी कहीं से तो आप पानी छनने का माध्यम दीजिए पेड़ों को आपने प्लास्टिक के गमलों में लगा लिया तो ज़मीन भी तो चाहती है पानी आप उससे पानी निकालते तो चले जा रहे हैं लेकिन पानी की कमी तभी होगी जब जमीन में पानी नीचे जाएगा ही नहीं तो ज़मीन बिचारी देगी कहाँ से हमको और उस पानी का प्रयोग कहाँ करेंगे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में भी करेंगे और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगा जब बन जाएंगी तो उनमें पानी पहुँचाएंगे भी तो तो आखिर तो जल की थोड़ी सी कमी होगी ही होगी और ये समझ लीजिए कि जल जितना आवश्यक है उतना ही जल जनित रोग भी हैं चाहे वो बैक्टीरिया जनित हों चाहे और दूसरे प्रदूषण पानी में हों जैसा आपको बताया रंग वाला उद्योग जनित एक घटना दुर्घटना बहुत पहले हुई थी बम्बई के पास किसी उद्योग से आर्स मरकरी पानी में निकल गया वहाँ मछलियाँ मर गई लखनऊ में भी गोमती नदी में ऐसा कई बार हुआ तो हमारे सरकारी माध्यम ने उसका मतलब जब जांच पड़ताल की तो वो कम हुआ जहां से निकलता था वो रोका जाने लगा तो ये सरकार की और हमारे विशेषकर जन समुदाय की भी ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि छोटे तत्कालिक लाभ को ना देखते हुए दीर्घकालीन हमारे प्रकृति के संरक्षण के प्रति अगर हम सजग रहें तो हमारे को बहुत सी ऐसी समस्याएँ रोकने में मदद मिलेगी और प्रकृति अगर हम संरक्षित रखेंगे तो प्रकृति जनित आपदाएं भी कम आएंगी। उद्योग में अगर सावधानियां बरतेंगे तो उद्योग जनित आपदाएं भी कम आएंगी। और आती हैं तो हमें उनके निस्तारण के लिए थोड़ी सी तैयारी रखना सामग्री उपलब्ध रखना समय से उसका प्रयोग करना जहां भोजन नहीं है पहले भोजन पानी चाहिए वहाँ तुरंत दवा नहीं चाहिए और जब वहाँ पर रोग आ गए तो दवा चाहिए फिर वहाँ डॉक्टर भी चाहिए फिर ये भी है कि जहाँ बिल्डिंगें टूट गई हैं गिर गई हैं उनका पुनर्निर्माण और जो विस्थापित लोग हैं उनका और ये आपदा जिसको आप कह रहे हैं देश का विभाजन भी एक आपदा ही आप कहिए तो था आज भी लोग अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि हम वहाँ ऐसे थे तो आपदा का मतलब तो किसी देश में अगर तख्ता पलट हो गया लूटपाट होने लगी वो भी आपदा है वो भी वहाँ की एजेंसी उसको प्रबंधन करती है आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं बाबा मिलन का पच्चीस हज़ार आदमियों को एक हाल में इकट्ठा करना कोई मामूली बात है उसका प्रबंधन करते हैं तब तो कर पाते हैं इसी प्रकार से हम किसी आपदा को बचाने के लिए अगर प्रबंधन रखेंगे समय अनुसार उसका प्रयोग करेंगे साधन संसाधन का अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखेंगे तभी हम आपदा प्रबंधन में अपने प्रकृति को संरक्षण करने में और अपने जनजीवन को स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में सफल हो पाएंगे जयराज जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो समय की मांग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उसमें उन्हें मुझे लगता है कि पानी से होने वाली जो क्षति है या पानी का जो दुष्परिमाण है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसलिए हमें पानी को भी बचाना है और जैसे कि बहुत सारे उदाहरण आपने दिए और चेन्नई की बात कही आपने आपने अपने, अपने लखनऊ की बात आपने बताई और मुंबई की भी बात आपने बताई जहाँ पर पानी से जो है बहुत सारी चीज़ें हुई है तो अब जहाँ तक मुझे ये सब बातें सुनने के बाद ऐसा फील होता है चलिए लोगों को रहने की जगह भी तो चाहिए आज जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो साधन तो चाहिए बिल्डिंग भी तो चाहिए रहने के लिए अब इन सभी को जैसे कि आपने कहा कि सीमेंट के रोड बन रहे हैं और लोगों को चढ़ने के लिए लोग तो थोड़ा सा जीवन पद्धति भी बहुत ही ऊंचा हो गया है लोग मिट्टी में नहीं चलना चाहते हैं बहुत ही अच्छी तरह से रहना चाहते हैं तो इन सभी को देखते हुए कैसे हम अपने आप को भी प्रकृति से जुड़ें जहाँ हम एक तरफ प्राकृति से बिल्कुल दूर होते रह जा रहे हैं और जैसे कि ये घटनाएँ हो रही हैं ये फिर हमें कह रहे हैं कि आप प्रकृति से ही जुड़ो तो ये जो इनबैलेंस की बात है और फिर बैलेंस में आने की जो बात है ये मुझे लगता है कि कोई कला या आर्ट हमारे अंदर आ जाए देखिए प्रकृति से जुड़ने का जो आपने प्रश्न किया और प्रकृति को क्षति ना पहुँचे इसका भी जो आपने जिक्र किया इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है रही बात आधुनिकता की तो मैंने अभी आपसे कहा कि दवा के बिना भी हम नहीं रह सकते हम बिना कीटनाशक के भी नहीं रह सकते हम अच्छे कपड़े पहने बिना भी नहीं रह सकते हमें आँखों के लिए चश्मे भी चाहिए चाहिए तो विज्ञान के बिना तो हमारा जीवन आज का है ही नहीं विज्ञान की सोच को लेते हुए भी प्रकृति को संरक्षण करना संभव है और उसमें भी थोड़ा सा आध्यात्मिकता का आवश्यक होना ज़रूरी है आवश्यक होना है कारण ये कि यदि आप प्रकृति को अपनी जननी समझेंगे तभी आप उसका संरक्षण करेंगे उसके लिए ये जरूरी है कि आप जैसे अब फिर से हो रहा है पहले राजा महाराजा पेड़ लगवाते थे तालाब बनवाते थे अब हम उनको वाटरशेड कहते हैं <laughs> फर्क सिर्फ इतना हुआ है पहले वो बरगद लगाते थे पीपल लगाते थे और एक बात आपने ध्यान दी होगा तो हमारे धर्म ने प्रकृति से जोड़ने के लिए मनुष्य को प्रकृति का भगवान का रूप बना दिया उसकी पूजा करना सिखा दिया बरगद के पेड़ पर पे ये चक्कर लगाइए पीपल के पेड़ पर पे ये करिए सूर्य को नमस्कार करिए सूर्य से प्रणाम करिए और क्या कहते हैं जल नेती करिए और जल चढ़ाइए तो देखिए जल चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप जल दे रहे हैं पेड़ को जल चढ़ाने का मतलब ये है कि आप एक समर्पण की भावना रख रहे हैं प्रकृति के लिए उस समर्पण के लिए ये आवश्यक है कि हम थोड़ा सा भूखंड ऐसा रखें शहरों के बीच में भी जहाँ जल संरक्षण हो और वो जल संरक्षण ऐसा हो कि वो जिसमें खाली जानवर लोट लगाएँ ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास इतना अच्छा शहर उदयपुर है कितनी अच्छी झील है झील के कारण वहाँ कितना पर्यटन का उद्योग है तो क्या हम राजा महाराजा पुराने अगर ऐसे झीलों का संरक्षण कर सकते थे वज भी हो रहा है तो हम आज नहीं बना सकते हमें आज ऐसी झीलों को ऐसे पेड़ों को ऐसे वनों को फिर से हम अगर चंडीगढ़ शहर बना सकते हैं तो हम ऐसा जंगल या ऐसा प्रकृति सौंदर्य आपने यहाँ ऊपर ज्ञान सरोवर के पास जैसा बगीचा बनाया हुआ है उसका नाम है भूल पीस वर्ल्ड तो ऐसा ऐसे बगीचे बनाना हमारी जिम्मेदारी है ऐसे तालाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है वो पेड़ सूखने ना पाएँ ये हमारी जिम्मेदारी है हम अधिक से अधिक अगर सूती कपड़े पहनेंगे तो आप ये भी तो सोचिए कि सूत का उद्योग कैसे बढ़ेगा गांधी जी को जो विचारधारा तकली चला के सूत काट के और सूत को देना खादी आश्रम में था वो एक कुटीर उद्योग था क्षमा कीजिएगा वो आज बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देता हमने अपने बचपन में देखा था कि कुछ घरों में लोग बुढ़े लोग सुबह सुबह तकली चला के सूत काटते थे चरखा चलता था हमें ये नहीं कहना है कि आप उद्योग बंद कर दीजिए हमें ये कहना है कि आपका पसीना सिर्फ सूती कपड़ा ही सूख सकता है आज के जो आधुनिक कपड़े हैं ये देखने में अच्छे लगते हैं बिल्कुल सही है और पहनना भी ज़रूरी है मैं ये नहीं कहता है लेकिन सूती कपड़े से आपको त्वचा का रोग नहीं होगा ये मेरी गारंटी है तो जितना आप संरक्षण एक समय ऐसा आया था जब कहा गया कि मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग किया जाए प्लास्टिक के ओर कितनी अच्छी बात थी लेकिन वो हो नहीं पाया उसमें तो फिर धन लगाना पड़ेगा हमें अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से सोचना पड़ेगा कि ये हमारा निवेश दीर्घकालीन है हमें तत्काल लाभ छोड़ना पड़ेगा थर्मोकोल के प्लास्टिक के गिलास आप लेते हैं फेंक देते हैं वो लड़के फिर उठा लाते हैं फिर उसमें पीते हैं उनको जला देते हैं उससे कितनी क्षति हमारे पर्यावरण वायु को होती है कुछ आपने सोचा है कभी प्लास्टिक की जहाँ पर सुबह सुबह कल रात को दावत हुई हो गिलासों की जरा उड़ने की संख्या देख लीजिए आप क्या पहले दावतें नहीं होती थी पहले भी हमारे यहाँ भोज प्रीति भोज होता था उसमें पत्तल होती थी उसमें गुल्हड़ होते थे उसमें मिट्टी के बर्तन होते थे उनसे सामाजिक क्षति नहीं होती थी पर्यावरण को तो हमारा कहना सिर्फ ये है प्रकृति जनित जितने भी उपयोग में आने वाली वस्तुएँ हैं उनको हम खरीदें वो अगर महंगी भी हैं तो हमारे बच्चों के लिए लाभकारी हैं ये सोचें ये ना सोचें कि हम आज सस्ता खरीद रहे हैं इसी तरीके से उद्योग में भी जो तो हम उत्पादन कर रहे हैं हम प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं कर सकते लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जहां आवश्यक ना हो वहां ना करें और उस इकोनॉमिक्स से हम अपना दूध दीर्घकालीन नुकसान करेंगे और अगर हम मिट्टी के बर्तन हों चाहे शीशे के बर्तन हों जो हम री करेंगे आजकल क्या हो गया है एक संस्कृति बन गई है यूज़ एंड थ्रो बट थ्रो वेयर to to damage your environment only. Am I right or not? So you have to recycle. लखनऊ में पॉलीथिन बंद कर दिया गया है एज कैरी बैग क्यों नहीं पहले हो सका तो एक सोच व्यक्ति है जब निश्चय हो जाता है तब लाटरी भी बंद हो जाती है जब निश्चय हो जाता है तब तो प्लास्टिक भी बन जाती है बंद हो जाती है और जब निश्चय हो जाता है तो हमारे प्रकृति जनित साधन संसाधन का उपयोग बढ़ भी सकता है अगर हम उन प्रकृति जनित साधनों का उपयोग अधिक से अधिक करें सीख की झाड़ू क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकती प्लास्टिक ही क्यों इस्तेमाल हो प्लास्टिक से हमको क्या क्षति हो सकती है या आप अगर शोध में देखें तो बड़े नुकसान भी हो सकते हैं दीर्घकालीन लेकिन अब तो कहीं कहीं उसका उपयोग चाहे मेडिकल डिवाइस हो चाहे आपके कारों की कारों का वजन कम होता जा रहा है इसलिए कि मेटल उसमें कम हो रहा है स्पीड बढ़ रही है प्लास्टिक का कवर बन रहा है प्लास्टिक की सब कुछ बन रही है लेकिन वो भी सोचिए आप कि पुरानी गाड़ियाँ लड़ती थी तो वो लोहे तक रह जाता था अब तो, तो दो दो मिनट में वो ज़ीरो हो जाता है और स्पीड बढ़ गई है तो हमें अपनी गति तो बढ़ानी ही है लेकिन उस गति को सुरक्षित भी रखना हमारा ही दायित्व है जिससे हमको कम से कम नुकसान हो कम से कम आपदा हमारे सर पर आए और कम से कम ऐसा हो कि हम उस आपदा का प्रबंधन करने के लिए तैयार भी रहें समय अनुसार तैयार रहें तो प्रकृति के नज़दीक आना जो आपने कहा ये तो आवश्यक है और बिना प्रकृति के विज्ञान या बिना अध्यात्म के विज्ञान लंगड़ा है उसी तरीके से अध्यात्म का प्रवेश भी जीवन में बहुत आवश्यक है चाहे किसी धर्म से आए किसी मत से आए कोई अल्लाह तहता है कोई कहता है कि यही एक भगवान है कोई कहता है ये बाबा हैं कोई कहता है कि हमारे ये भगवान है किसी माध्यम से लाइए भाई भगवान तो एक ही है ना हम कहते हैं कि आप किसी माध्यम से सोचिए बस ये सोचिए कि हमको पैदा करने वाला दुनिया में लाने वाला कोई है उसने ये चांद सितारे दुनिया पेड़ पालो जो बनाए हैं उनको भी जीने का अधिकार है हमको भी जीने का अधिकार है और हमें उन्होंने उनको इतना नहीं नुकसान पहुँचाना है कि वो विलुप्त हो जाए और हम उनका उपयोग ही ना कर पाएँ वो वसुधा कुटुंबकम की एक जो संस्था हमारे संस्कृति में है उसके अनुसार अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ ना करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसा जो हमें कम से कम आने वाली संतानों से ये सुनने को न मिले कि हमारे पूर्वज क्या कर गए जिसका हमको ये नुकसान सुनने देखने को मिल रहा है या हम ऐसे सुन देख रहे हैं जयराज जी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे इस कार्यक्रम को उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस बातों के साथ हम अपने आप को जोड़ पा रहे हैं <laughs> और मुझे लगता है कि ये वो अपने आप को जोड़ पा रहे हैं और जो बातें हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं ये हमारे जीवन की वास्तविकता है इससे हम छूट भी नहीं सकते हैं लेकिन इसमें जैसे कि आपने कहा परिवर्तन जरूरी है और व्यक्ति एक बार निश्चय कर लेता है तो उसके जीवन में वो जो चाहे सो परिवर्तन कर सकता है देखिए जो आपने कहा निश्चय की बात तो कहीं भी लेजिए दृढ़ निश्चय सबसे बड़ी चीज़ है और बहुत पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें एक महिला ने एक गाना गाया था वो महिला के मुंह से गवाया गया है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए तो अगर हम ये ठान लें कि हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना है तो हम ऐसा करने में अवश्य सफल होंगे <laughs> मुझे लगता है कि ये बात हम की जो है हमारे श्रोताओं के दिल तक पहुंच गई है और वो और हम अभी ये नहीं कह सकती आप करें लेकिन हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे और इसके ऊपर एक सकारात्मक कदम हम आगे बढ़ाएंगे ऐसी मेरी आशा है और मुझे लगता है कि मेरी इस बात से हमारे सभी सुनने वाले और सभी जो भी सुन रहे हैं उन सभी का भी सहयोग हो सकता है और है भी मुझे ऐसा पूरा विश्वास के साथ हो रहा आ, मुझे भी पूरा विश्वास लग रहा है तो जाते जाते मैं कहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपदा प्रबंधन पर बहुत सारी बातें आपने जल और पर्यावरण के साथ जो मेल आपने बताया है वो बहुत ही आनंददायक भी रहा और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी रहा और कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो एक जगह बन कर रह गई है आपकी बातें और उसके ऊपर काम जरूर होगा तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप बहुत अच्छे अनुभव आपके पास है वैज्ञानिक तौर पर आप हर बात को अच्छी तरह से जानते हैं और उसका पूरी तरह से मैं ऑलराउंड हेल्थ के बारे में आप हमेशा सोचते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्तों को जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा संदेश जरूर देना ये बड़ा कठिन कार्य दे दिया है आपने संदेश देना बड़े लोगों का काम होता है मैं उतना बड़ा हूँ कि नहीं ये मैं नहीं जानता लेकिन संदेश सिर्फ सिर्फ मेरा ये है कि इस संसार में अगर हमने जन्म लिया है तो केवल अपने लिए नहीं लिया है और अगर हम संसार में कुछ ऐसा छोड़ के जाते हैं कि हमको हमारे बच्चे ये कहें कि ये हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई धरोहर है तो वो मैं यही कहूँगा कि अपना स्वास्थ्य अपना मानसिक स्वास्थ्य अपना पर्यावरण इनके संरक्षण के लिए जो जिसकी समझ में आए पढ़ा लिखा आदमी जितना कर सकता है उससे बहुत ज़्यादा अनपढ़ आदमी भी कर लेता है ऐसा मेरा मानना है बस उसमें समझदारी की एक आवश्यकता है तो अगर हम समझदारी से अपने साधन संसाधन प्रकृति का प्रयोग करें और ऐसा करें कि जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो और अपना स्वास्थ्य ठीक रखें अध्यात्म के माध्यम से भी और चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी अपने भोजन आहार विचार से भी तो हमारा जीवन ही नहीं हमारे आने वाले संतानों को भी सुख मिलेगा ये सोच के हम शायद यहाँ से परमात की ओर अच्छी तरीके से खुशी से आगे जाएंगे और यहाँ रहने वाले जो भी होंगे वो ये कहेंगे कि हाँ हम ऐसे संसार में ऐसे भारत में है ये भारत की विरासत है भारत की यही मानता है और भारत फिर से विश्वगुरु बनने के लायक जो कहा जाता है तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप देखिएगा कि भारत की जो संस्थाएं जितनी भी हैं ये एक न एक दिन विश्व पर फिर से राज्य करेंगी क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ प्रकृति के प्रति लगाव है प्रकृति से संरक्षण की भावना है और अध्यात्म का जो इस क्षेत्र में प्रभाव है वो उतना कहीं और नहीं इस माध्यम से मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन को मानसिक शारीरिक और प्रकृति से जोड़ ऐसा स्वास्थ्य रखें जो हम सब खुश रहें और दूसरों को खुश छोड़ के जाए बहुत बहुत धन्यवाद जयराज बिहारी जी आप हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया समय की मांग में खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बातें हैं उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला और जाते जाते आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया कि हम ऐसा कुछ अपना जीवन पद्धति को बनाएं जहां पर हम प्राकृति के साथ संतुलन बना के रखें और आने वाले समय में जो नई पीढ़ी आएगी वो हमें धन्यवाद दे कि हमने कुछ उनके लिए अच्छी चीजें छोड़ी हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर से हम आएंगे समय की मांग इसी कार्यक्रम में और कुछ नई बातें आपको जरूर सुनाएंगे अवसर प्रदान करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए हमारे श्रोताओं को कहते हैं कि आप प्राकृति के साथ संतुलन बना के अपना जीवन को जिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और जयराज बिहारी जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो